था समाला था। फिर, समाला था। फिर, था और फिर पहुंच गए रावण के साथ जब तो पहुंचे तो आप कैसे पहुंचे प्रताप रक्षा बनकर पहुंचे लक्ष्मण जी नहीं जब हम तो काल तुम्हारे सामने आए कालबा काल के भी काल बन करके पहुंचे रावण सामने है मैने रावण के साथ लक्ष्मण जी का सामने बहुत जल्दी पहुंच गए मैंने देर नहीं लगी वैसे ही घोष आया और शक्ति आकाश मुई वैसे ही पहुंच गए रावण के सामने फिर अपने युद्ध करने के लिए फिर तैयार हो गए अब ऐसे मत करता कि उसके बाद लक्ष्मण जी के जो सांग लगी थी छाती में घुस गई थी दुखाव हो गया था अस्पताल तो भर्ती किए गए तो दोबारा युद्ध हुआ ऐसी युद्ध दूसरे प्रकार का ये ऐसा युद्ध है कि ये मानसिक इस प्रकार से अपना आध्यात्मिक युद्ध है वहां पर सांग लगती भी है और निकल भी जाती है और फिर खाव नहीं वहां तैयार हो जाते हैं वो ऐसे ही युद्ध है लक्ष्मण तब उन्होंने जब पहला काम यही करते हैं वो कि रावण रथ के ऊपर चढ़ा हुआ सवार उनका युद्ध जितना रथ था चूर कर दिया और सूत मार दिया रावण फिर रथ पर से जमीन पर गिर बना और गिर बहुत खड़ा हुआ सत्यो और जी ने घायल हो गया और रावण के लिए बाढ़ मारे तो रावण भी घायल हो गया ये दशा कर दी तो सारथी दूसर घायल रखते ही तुरंत लंका ले गए सारथी ने क्या किया कि जब वो रावण के इतना लक्ष्मण जी है महाराज तो उसको रावण को व्याकुल तो नहीं आ रहा था तो जब होश नहीं आ रहा था तो, तो उसको रथ को ले गए लंका में ले गया उसको रावण तो सारथी दूसर खाले रखते ही तुरंत लंका ले गए मन युद्ध क्षेत्र से ले गया उसके राजभवन में वहां पर से पहुंचा दिया वीर बंधु प्रताप बहुर प्रभु चरणी उत्साहित और उनका विजय प्राप्त उनके हो गई रावण के ऊपर रावण को बिरोश कर दिया तो लक्ष्मण जी तेज पुंज होकर वो भगवान श्री राम जी के सामने आते बहुर प्रभु चरण हो अब आकर के भगवान के चरणों पर प्रणाम किया प्रामिस बात की सूचना कि आपकी सेवा का इतना कार्य किया और वो रावण बेहोश हो हो गया लोग साथी उठा ले ले उसको। चला गया गया लोग उसको चला वो और समाप्त पांचवा दिन का युद्ध किस प्रकार से रावण के बेहोशी के साथ पहले दिन रावण दिन भर खुद लड़ा लेकिन मरा नहीं अंत में लेकिन फिर भी कई बार युद्ध में पराजित हुआ अनेक प्रकार और अंत में भी में भी हो करके ले जाया गया, ये भी लेकिन अभी जीवित बचा है, मरा तो इससे भी ये पता चलता है कि देखो साधना काल में व्यक्ति साधना करते करते दो कदार की स्थितियां होती है एक तो व्यक्ति का अविद्या का नाश होता है जो परोक्ष ज्ञान है इससे भी अविद्या का नाश होता है लेकिन परोक्ष ज्ञान से जो अविद्या का नाश होता है वो फिर अविद्या पैदा हो जाती है अविद्या दुर्बल पड़ती है बेहोश होती है लेकिन मरती नहीं दूसरे दिन जब युद्ध होता है तब ये ज्ञान की जगह जब विज्ञान आता है तो उससे फिर अविद्या मर जाती हमेशा के लिए मर गई उत्पन्न नहीं होती ज्ञान के मन है साक्षात परोक्ष दर्शन आत्मा के परमात्मा भाव स्थित हो जाना और यह देख लेना कि की है आत्मा जिसका मन कर रहे ये, ये अपना स्वरूप है और उस स्वरूप में ही स्थित बना रहना ये भक्ति है वेदांत के अनुसार भक्ति की परिभाषा ये है कि अपने आत्मज्ञान को जानो परमात्मा भाव को प्राप्त करो और उसी परमात्मा भाव में अचल भाव से रह। स्थित रहो जो उसमें अपने परमात्मा भाव में स्थिर बना रहना है यही भक्ति है और बाकी जो पहले वाली भक्ति है वो तो भगवान का नाम जप वगैरह है भजन उपासना तो है।, तो है ये तो इसलिए ये परमात्मा तो का उपासना यह भी भक्ति का प्रारंभिक रूप है साधन भक्ति है और साधन भक्ति चाहिए विज्ञान या आत्मज्ञान प्राप्त हुआ साक्षात स्थित तो उसमें हुई उसी में व्यक्ति दुर्भाव से स्थित हो तो गया तो उसे भक्ति प्राप्त तो देखते हैं कि अभी जो है आज नहीं मरा केवल बेहोश हुआ तो आप के उपासना, यहां तो गया अपना युद्ध अगले दिन की कथा जो आगे आती है उसमें फिर बात होगी तब ये कहते हैं कि फिर क्या हुआ वहां ने सामने करी, इसके बाद जहां पर अपने में पहुंचा और उसको थोड़ी देर में होश हो। तो तो तो आया जाते जाने तो क्या किया तो, तो रावण ने सोचा कि इस प्रकार से अपने आप को उसने असमर्थ पाया उसे लगा की हम जीत नहीं पा रहे हैं नहीं तो आगे ही मैं विजय प्राप्त हो जाती इसलिए उसने सोचा की जितनी शक्ति हमारे में है कम पड़ रही है इसलिए हमें यज्ञ करना चाहिए अब यहाँ कथा का विस्तार नहीं करते अन्य जो कथाएं हैं उसमें ऐसा होता है, कि जब है तो शुक्राचार्य के पास दौड़ता है निशाचरों के राजा शुक्राचार्य गुरु शुक्राचार्य शुक्राचार्य के पास में रावण ने प्रणाम किया हाथ करके वंदना की और उनसे निवेदन किया कि युद्ध हमारा चल रहा है इस प्रकार से बांधवों के साथ में उनके साथ में और उस युद्ध में आज हम भी उनसे विजय प्राप्त नहीं कर पाए और दिन जैसा खड़े रहते हुए हमको विजय न प्राप्त हो तो फिर क्या करना चाहिए तो आप उसने एक प्रकार से शुक्राचार्य को भी दिखा तो शुक्राचार्य को भी जोश आया करे हम तो कैसे आ सकते लेकिन तुम्हें कुछ उपाय करना पड़ेगा बताइए क्या उपाय करें अरे यज्ञ करो हम तुमको मंत्र बताते देखो इस और जाओ जाकर इतनी आतं की अग्नि कुंड से फिर व्रत निकलेगा अस्त्र शस्त्र अस अस निकलेंगे तुम उनका प्रयोग करना उसके ऊपर बैठना और पुरुष जाकर के युद्ध करना तुम जाकर के बस प्रसुम जो है वो तुमको कोई जीत नहीं सकता तो ने कहा बताइए और लेकर के जाकर के जाकर नहीं पा पाए एकांत स्थान में गुहा के भीतर वहां जाकर के उसने अग्नि कुंड में अग्नि जलाई और आवतियां देना लगा कि सामग्री सभी इकट्ठी थी देना प्रारंभ किया मंत्र पाठ बोलना शुरू किए ये सब की। जैसे ही बोला ये सब होने लगा रात्रि में ही तो काल में ही दिखाई दिया कि लंका में तुम्हारा तो धुबा उठाऊ कर राजमहल को दर से तो विभीषण ने तुरंत अपने दूतों को भेज के पता रात में ही लगवाया उठ रहा है क्या हो गया वहां तो दूतों ने रात करके बताया कि रावण ऐसे में यज्ञ कर रहा है यज्ञ का धमा उठ रहा है तो बस भगवान विभीषण गए वो राम के पास पहुंचे और उनको बताया कि देखो ये रावण जो है उसने यज्ञ शुरू कर दिया जैसे यज्ञ पूरी हो गई तो फिर उसको मारना और मुश्किल पड़ जाए तो वहां जाग करे कच्छ यज्ञ करना नहीं है कोई यज्ञ करने लगा कोई त्पर्य की यह है, है अज्ञात। अब ये बताने की जरूरत नहीं ऐसी कोई यज्ञ नहीं हो रही थी कि रहे यज्ञ हो रहा हो या सरस्वती यज्ञ हो रहा हो या कोई इस प्रकार का कोई महायज्ञ है होते हैं वो वैदिक यज्ञ हो रहा है वो सुन यज्ञ हो रहा था ये अवैदिक यज्ञ हो रहा था जिसमें अशुभ वस्तुओं का मांस पत्रादि का हवन किया जाता है ऐसे में सावित्र यज्ञ करते हैं वो यज्ञ कर रहा था तांत्रिक समय तांत्रिक लोग यज्ञ करते हैं तो लोगों की वो हो रहे थे, उसमें लगा था। इसलिए लग कुछ कुछ पूरी भी नहीं हुई थोड़ी देर यज्ञ कर पाया तब तक आकर के भी उसने कह दिया कुछ यज्ञ उसने की तो मैंने यज्ञ शुरू ही हुई थी थोड़ी कर पाया था तब तक उसका राज्य खुलिया और उसके जो है वो इधर से मानव लोग पहुंच जाते हैं और अपने हठ के कारण से इनसे भी चाहता भगवान राम के ऊपर भी विजय प्राप्त कर ले ये तो महामूर्खता की कहान है और रावण जो भी यज्ञ करेगा और उस यज्ञ में जो भी देवता आएंगे चाहे अन्य देव या कोई देवता हो और जो रावण को वरदान देंगे वे देवताओं को शक्ति कहा प्राप्त और वो देवता क्या है वो देवता भगवान की शक्ति है अगर ब्रह्मा जी ने भी रावण को कुछ दे दिया तो ब्रह्मा जी को ये शक्ति कहा से आई? वो भी अंश भगवान के परम परमात्मा है अगर शंकर जी कोई वरदान दे दे रावण को तो शंकर जी को ये शक्ति कहाँ से आएगी कैसे उन्होंने दिया ये शंकर जी जो है वो भी पर्रह्म परमात्मा को उसी के अंश किसी प्रकार के अन्य देवता भी अगर कोई है और उनकी भी रावण उपासना करता है और तो भी प्रदान प्राप्त करता है तो क्या है वो देवता भी क्या है परमात्मा भगवान के है लेकिन रावण देव देखो भगवान के अंश स्वरूप देवताओं की पूजा करके तो शक्ति प्राप्त करता है लेकिन वो भगवान श्री राम से जी से परमात्मा से विरोध करता है तो ये बात जो है अध्याय में आई तब देखेंगे। ने देखो। ना के चलो देवताओं का पूजन करते हैं वो हो। देवताओं के रूप में पूजन करते हैं लेकिन वो अभिधपूर्वक है अभिध्य पूर्वक वहां पर भी भगवान जो वो हो ये बताना चाहते हैं कि है देखो इन देवताओं का पूजन करोगे तो थोड़ी लौकिक शक्तियां प्राप्त हो जाएंगी। जाएगी देवताओं की कृपा से भौतिक समृद्ध धन की समृद्धि है परिवार की समुद्र है पुत्रा भी प्राप्त हो जाएगी यशि भी प्राप्त हो जाएगा स्वर्ग प्राप्त हो जाएगा इन देवताओं के अधिकार वही है जो भौतिक वस्तुएं है वो देवता लोग दे सकते हैं आपको चाहे भाई जगत की वस्तुएं हो सही कैसे स्वास्थ्य हो लंबी आयु हो तो देवता दे सकते हैं आपके प्रमाण से मानसिक बौद्धिक इस प्रकार की कोई उपलब्धियां अंदर हो तो आपको तो भी देवताओं लोग दे सकते हैं इंद्रा तो देवताओं से हो सकता है लेकिन आगे जो है इसके आगे देवताओं की सामर्थ्य नहीं है वो परम परमात्मा के हाथ में यह शक्तियों को प्राप्त करके जो देवताओं से प्राप्त होने वाली प्राप्त करके कोई व्यक्ति कर ले की मेरे पास तो बहुत धन है मेरे पास थोड़ा परिवार है मेरे पास थोड़ा पद है मेरे पास बड़ी है अब सरस्वती की जो करें और उसको बड़ी बुद्धि प्राप्त हो जाए आशुकता भी हो जाए अरे को रचना करने लगे ये भी करने लगे तो आप वो समझे कि हमने तो बड़ा बहुत बड़ा काम कर लिया और दूसरे लोग उसकी प्रशंसा भी करने लगे तो ये कुछ नहीं अध्यात्म की दृष्टि से साक्षरकारी सरस्वती भी वो तो भगवान की कृपा हो तो तुलसीदास जी कहते हैं अगर भगवान की कृपा हो तो ये तो सरस्वती तो भगवान के हाथ की कटपुतली है नचाई कभी के हृदय में सरस्वती को तो भगवान का कुदली तो और ऐसे जाने सरस्वती की कृपा से कोई वाणी का बल साहित्य का बल इस प्रकार का कहीं पर प्राप्त हो जाए पर अपने आप को बड़ा महान समझने लगे बड़ा अहंकार हो जाए नहीं सब क्या है ये कुछ नहीं अध्यात्म की व्यक्ति को आगे बढ़ना चाहिए और परमात्मा की शरण जब तक कि परमात्मा की नहीं होती तब तक उसका जो वो सारी जितनी हैं है, सब न के बराबर तो कोई मूल्य नहीं सब सब समाप्त हो जाने आगे देखिए थोड़ा सा और हमें आगे की कथा का <गयाँ> नान्यास्त्रिहारुपते हृदय सुमदी सत्यं वाला चुनाखिलात्मा भक्ति प्रयक्ष रुपन मे काम कुरानन स